गोविंद प्रपदेह दीनागृहकारक वंदे मुकुंदमरिंददलाय का कुंदेन्ुशंखदशन शिशुपेशंद्रादिदेवन वंदपीठ सुंदवनालम वसुदेवसलघरवरण चंपकोद्भाष करलिनाश्यंपुर मंदहां कमुसुचि दुकूल चारुवर्वचूल कमपी निखिल सारो गोपील कुकुमकानीरदा भात पीताम बरा दुनद फलाधरो खादर थ परम सिंपित श्री हरी असल में ये भागवत की कथा नहीं हो रही है भागवत की कथा तो जो भागवत के जानकार हैं, पंडित हैं मर्मज्ञ हैं वे लोग कह सकते हैं उन्हीं का अधिकार है अपने तो भगवान की लीला का स्मरण करना है और भगवान की लीला का स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग है कथा नहीं इसलिए कथा के रूप में इसका न तो कोई आयोजन है और मुझे वैसा मानना ही चाहिए कथा है श्री कृष्ण की कथा श्री कृष्ण जिन श्री कृष्ण की कथा है उन श्री कृष्ण के अनेक रूप लोगों ने माने हैं परंतु भागवत के जो श्री कृष्ण हैं ये स्वयं भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं और भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर जिस प्रकार की लीलाएं है की हैं उन्हीं का किसी अंश में भागवत में वर्णन है बहुत थोड़ा लीला असीम है अनंत है अगाध है लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा करके और जो परम जिज्ञासु थे इस लीला के परीक्षित महाराज उनसे ये लीला की चर्चा की बड़ी सुमलित रूप में की और कई जगह ऐसी गूढ़ बातें कह दी इसमें कि जो केवल पढ़ने मात्र से नहीं समझ में आती साधना से समझ में आती है भगवत कृपा से तो ये दसम स्कंध का प्रारंभ है ये नवम स्कंध ने सूर्यवंश का चंद्रवंश का वर्णन किया तो परीक्षित के मन में भगवान की चर्चा आते ही कौतूहल बढ़ गया और वे बहुत उतावले हो गए कि अब ये कथा आगे और चले तो ये स्कंद शुरू हुआ इसमें तीन लीलाएं हैं ब्रजलीला है मथुरा लीला है और द्वारिका लीला है और इसके दो भाग हैं एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग स्कंद में कुल नब्बे अध्याय और उनमें से जो पहले चार अध्याय हैं, उनमें तो भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का कथन है और पांचवें अध्याय से उनचालीसवें अध्याय तक ये ब्रजलीला है बाल लीला है और चालीस से चालीसवें अध्याय में यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति या कुंड के द्वारा और इकतालीस से इक्यावन अध्याय तक मथुरा लेला है और उसके बाद नब्बे अध्याय तक द्वारिका लीला है तो ये ब्रुजलीला का प्रारंभ है तो सबसे पहले राजोवाचा आज पहला दिन है इसलिए इस भूमिका में कुछ देर हो जाएगी पीछे तो यह विचार है कि लीला का अनुवाद मात्र पर लेना है जिसने महीने भर में पूर्वाज समाप्त किया है आज पहला दिन है तो थोड़ी सी बात विशेष रूप से कही जाए पहला है राजोवाचा राजा ने कहा अब ये जो प्रेमी टीकाकार हैं उन्होंने जिस जिन आंखों से भागवत को देखा सब ने उन आंखों से नहीं देखा अपनी अपनी आंख अलग अलग होती है राजोवाचक राजा बोले सीधा सा है पर ये कहते हैं कि यहाँ राजो वाचे का अर्थ कुछ दूसरा बोले भाई संपत्तिवान कौन है और शोभावान कौन है जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शोभा है वही राजा है तो चेतन चरित्राम में आया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा और ये भागवतामृत वर्षणी बड़ी सुंदर एक टीका है संस्कृत ने यूरूप गोस्वामी उन्होंने लिखा कि भाई जिनके पास संपत्ति है क्या वो धनी है क्या वो राजा है तो कहा नहीं संपत्ति तो राक्षसों के पास भी बहुत हुई और राक्षस भी बड़े बड़े सम्राट हुए और वो राजा भी कहलाए पर सुखदेव जी ने जिनको राजा कहा वो राजा भी दूसरे हैं तो कहते हैं कि जीव की कोई संपत्ति भी उसके लिए शोभा देने वाली नहीं और राजा पद पर बैठाने वाली नहीं श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण का जिनके पास प्रेम धन है वही संपत्तिवान है वही शोभावान है और वही राजा तो परीक्षित के मन में वैराग्य था यहाँ पर राजोवाच है ये कह करके सुखदेव जी इस बात का लक्ष्य कराते हैं कि इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति में बड़ा अंतर है सारे जगत के भोगों से इनकी विरक्ति है पर भगवान की कथा में अत्यंत अनुरक्ति है तो सुखदेव जी को ये दिखाई दिया कि समय ये राजित हो रहे हैं राजा हैं, अर्थात इनकी प्रेम संपत्ति का विकास हो गया है और ये मानो कह रहे हैं कि महाराज मुझे वीरत्व समझ कर आप कथा रस का पान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा मैं सुनना चाहता हूं ये मेरे चेहरे से आप देख लें मेरी आखें छल छल कर रही हैं मेरे रोमांच खड़े ये शोभा है ये आजोचित शोभा है भक्तों की और मेरी प्रत्येक चेष्टा सब ओर से हटकर के केवल इसी में लगी है कि आप मुझे सुनाएं। आगे जाकर आवेगा वो यहाँ तक कह देंगे कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है ये जो अमृत पीरा। तो राजा राजावाचो का अर्थ है श्रीकृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा श्रीकृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा जिसके पास श्रीकृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति है वो राजा उस राजा ने कहा कथित वंश विस्तार भवता सोमसूर्यो राजा चोभय वंशिया चरित परमात प्रेम संपत्ति युक्त श्रवणे ये नियम है कि भगवत कथा बाजार की चीज नहीं है इसको सुनाते फिरना ये इसका प्रचार नहीं है जिसकी जिज्ञासा हो जो श्रवणे श्रवणेक्षु हो जो सुनना चाहता हो उसी के सामने इसका कथन होना चाहिए नहीं तो इसकी अवज्ञा होती तो राजो वाचन से ये दिख रहा है कि परीक्षित सुनना चाहते हैं तो परीक्षित ने कहा महाराज भगवन आपने चंद्र वंश का सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और जो परम अद्भुत चरित्र थे विचित्र विचित्र वो सब आपने मुझको सुनाए अवाप यदोच धर्मशील से नितरा मुनि सत्तम तत्रीनावतीर्ण से विष्णु अब आप कृपा करके और उसी वंश में यदु वंश में अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्रीकृष्ण का परम चरित्र चरित्र सुनाइए हे मुनि सत्तम यहाँ मुनि सत्तम संबोधन है तो ये प्रेमी टीका कार मुनि सत्तम की व्याख्या करते हैं जैसे राजा की व्याख्या की वो कहते हैं कि मुनि सत्तम क्यों कहा मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए तो जिस प्रकार के प्रश्न करता है उसी प्रकार के उत्तरदाता भी होने चाहिए नहीं तो प्रश्न सार्थक नहीं होता कोई बात पूछे एक उत्तर दे दूसरा तो सुनने वाले की तृप्ति नहीं होती और कहने वाला उसका अधिकारी नहीं होता तो राजोवाच प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार पूछा उसका उत्तर देने योग्य भी कोई होना चाहिए तो उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं ये दिखाने के लिए ही मुनि सप्तम शब्द का प्रयोग किया तो मुनि सप्तम का अर्थ करते हैं कि जिनका मन जगत की चिंता से शून्य हो गया जिनके मन में जगत का चिंतन नहीं आता और जिनका मन नित्य निरंतर सच्चे सच्चिदानंद घने परमात्मा के मनन में ही नित्य लगा रहता है उनको कहते हैं मुनि जिनका मन जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर सच्चिदानंद घन परात पर परमात्मा के चिंतन में ही नित्य संलग्न रहता है ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं उनका नाम है मुनि और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ जो गोविंद भगवान का भजन भी करते हैं वे हैं मुनिषत वे मुनिषत हैं और भजन के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है केवल भजन करती नहीं हैं भजन तो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष करेंगे है पर भजन में उनकी रति नहीं है आसक्ति नहीं है पर जिनकी भजन में आसक्ति है ऐसे जो लोग हैं वो हैं मुनि सत्तर और जिन लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं। इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं, वो है मुनि सप्तम सिर्फ साहु किया तो सुखदेव जी मुनि सप्तम हैं, और मुनि सप्तम हुए बिना भगवान की लीला का जो अंतरंग भाव है वो समझ में आता ही नहीं तो रोज हम लोग ये श्लोक पाठ कर लेंगे तुम ये माता चिता तुम ये व तुम बंधु सखा तुम ये व पर भगवान कैसे माता पिता हैं भगवान कैसे सखा हैं भगवान कैसे स्वामी हैं इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक इस भाव से संबंधित होकर हम भगवान को न भजें तो ये संबंध युक्त जो मुनि हैं ज्ञानी तो हैं ही पर जो संबंध युक्त मुनि हैं सुखदेव जी परम ज्ञानी है पर हैं इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रहते हैं, और भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है तो संबंध युक्त जब होंगे तब पर ब्रह्म जो बात कहेंगे वो कहेंगे परात पर व्यापक वस्तु की बात लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जो बात कहेंगे वो परात पर ब्रह्म तो है ही पर वो बात कहेंगे जो पिता को कह सकता है पुत्र स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वो बात वो कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है पर परमात्मा नहीं कह सकते ये बात तो वो जो संबंध युक्त होने पर जो अंतर की बात हृदय की बात जो खुलती है वो बात हर जगह नहीं खुलती ये खोला आगे जा करके की रास पंचाध्यायी का वर्णन रास का वर्णन इससे पहले सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किए ही नहीं संकेत किया इस रूप में नहीं किया व्यास ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो मुनि सत्यम नहीं थे अंतरंग हुए बिना अंतरंगता की बात ध्यान में आती नहीं तो यह अंतरंगता की बात जानने के उत्सुक है परीक्षित भगवान का गुप्त रहस्यमय चरित्र जानना चाहते हैं और कहते हैं खोल कर कहिए स्पष्ट तो कहने वाला भी तो चाहिए तो कहने वाले जो हैं ये मुनि सत्तम हैं तो कहते हैं कि ये भगवान का जो अंतरंग चरित्र है ये ब्रह्मा शिव अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्गीय है नहीं जानते दूसरे लोग तो जानेंगे क्या न मे बधु स्वर्गना नमः नम हर्षय कोई नहीं जानता तो जिनकी अंतरंगा भक्ति होती है बड़ा भक्ति होती है भक्तिया मान अभिजाना यावान यश्चाश्मी तत्वत ब्रह्म और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक ये अंतरंगा प्रीत नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता अंतरंग बात छिपी रह जाती है तो अंतरंग बात को जानने वाले थे ये मुनि सत्यम सुखदेव जी और पूछने वाले से परीक्षित इसलिए परीक्षित को राजा कहा और उसको मुनि जी को सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा तो कहते हैं कि ये दोस्त धर्मशील से इतरान मुनि सत्तम धर्मशील ये, ये, ये, ये दोस्त इस पर यह शंका उठाई है कि तो यदु को धर्मशील कैसे कहा उसने तो पिता की बात मांगे नहीं थी पिता ने जवानी मांगी उसने भी नहीं धर्मशील कैसे हुआ तो धर्मशील की व्याख्या करते एक ही श्रीकृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रहती है वही धर्मशील है बाकी कोई धर्मशील नहीं तो यदु धर्मशील थाया नहीं इसका क्या पता बोले इसका इसीलिए पता है उसके वंश में आप अवतीर्ण हुए इससे बड़ा धर्मशीलता का प्रमाण क्या होगा और जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने स्वयं भगवान ने अवतार लिया उसके समान धर्मशील कौन होगा तो कहते हैं कि ये धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए उन भगवान विष्णु के वीरियों का वर्णन करेगा अब अंश की बात है अंश है न तो यहाँ कई अर्थ होते हैं जो भगवान को अंशावतार मानते हैं वो भगवान के अवतार हैं नर नारायण अवतार हैं इत्यादि विष्णु के अवतार हैं पर भागवत स्वीकार नहीं करता भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये भगवान स्वयं थे श्री कृष्ण तो अंशो नेका अर्थ करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया बलदेव जी के साथ